मैं सिर्फ दो तीन मिनट में बताना चाहता हूं आपको कि हमारे इस एजेंडे में ये जो आजादी बचाओ आंदोलन का एजेंडा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक ये काम है कि जो बार बार मैं मेरे व्याख्यान में कहता हूं कि करीब 34000 कानून है तैंतीस कानून है जो अंग्रेजों के समय के हैं उसमें ये टैक्स के कानून हैं उसमें कुछ नए आने वाले हैं ये जो वैट की बात चलती है तो ये कानून को तो हटाना ही पड़ेगा बिना हटाए तो आजादी नहीं आएगी स्वराज्य भी नहीं आएगा बस प्रश्न अपने साथ है जो बेलजी भाई ने कह दिया जो मैं नहीं कहता आपसे वो यही है कि आप जब ये कानून हटाने की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी ताकत जो है सरकार की ताकत के बराबर यदि है तो लड़ाई आपकी हो सकती है और अगर आपकी ताकत कुछ कम है तो सरकार आपको क्रैश कर देगी क्योंकि ये जो स्टेट होता है ना ये बहुत निर्मम होता है राज्य व्यवस्था होती है ना बहुत निर्मम होती है उनके यहां दया नहीं होती प्रेम नहीं होता कोई ममता नहीं होती कोई मोह नहीं होता वो एक ही बात जानते हैं वो क्रश करना जानते हैं क्योंकि अंग्रेजियत से उन्होंने वही सीखा है अंग्रेज भी यही करते थे जब तक अंग्रेजों की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा रही उन्होंने क्रश ही किया और उस क्रशिंग में माने उन्होंने जब बुरी तरह से अत्याचार किया तो 50 से एक लाख हिंदुस्तानी उसमें मारे गए तो अब वो तो वो दौर था जब लोगों में खून था उबाल था जुनून था गांधी जी जैसे तपस्वी लोग थे जो ऊर्जा भरने वाले थे तब 50 लाख लोग मारे गए अभी अगर हम ये करेंगे तो इतने तो मारे जाएंगे ये तो आप जान लीजिए एक करोड़ भी मारे जा सकते हैं क्योंकि अमलदार शाही और राजनीतिक पार्टियां दोनों एक साथ होंगे आपके खिलाफ इस लड़ाई में दुश्मन कौन होगा विदेशी कंपनियां वो तो ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है मैं आपको बता दूं उससे बड़ी ताकत ये नौकरशाही की है और उससे बड़ी ताकत ये राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक पार्टी विदेशी कंपनियां और नौकरशाही ये तीनों आपके खिलाफ होंगे ये तीनों एक साथ हो जाएंगे क्योंकि तीनों के हित एक जैसे हैं अमलदारशाही है वो राजनीतिक पार्टियों का हित पूरा करती है राजनीतिक पार्टियां विदेशी कंपनियों का हित पूरा करती है विदेशी कंपनियां अमलदारशाही को घुस देके अपने कंट्रोल में रखती है ये एक पूरा उनका बना हुआ एक तंत्र है तो ये तंत्र पूरा आपके खिलाफ है तो अगर आपकी ताकत उस तंत्र से कुछ कम है तो वो पूरा क्रश कर देगा और अगर आपकी ताकत उनसे लगभग उन्नीस बीस की है तो आप भी विजयी हो सकते हैं उसमें अगर 19-20 की ताकत है तब तो लड़ाई में कूद जाना ठीक है लेकिन अगर एक और 20 का रेशियो है तो लड़ाई के लिए तैयारी करना ज्यादा उचित है तो ये लड़ाई हमारी एजेंडे में है प्रायोरिटी में है बस समय का फेर है माने आज करते हैं या दो साल बाद करते हैं या तीन साल बाद करते हैं अभी मैं आपको एक जो जमीनी सच्चाई है वो बता दूं तो हम ये लोग मन में बना जमीनी सच्चाई ये है कि पिछले उन्नीस सौ से कहना चाहिए उन्नीस सौ से मैं इलाहाबाद छोड़कर इधर घूमने लगा पश्चिम भारत में दक्षिण भारत में तो ये दक्षिण और पश्चिम भारत में घूमते घूमते लगभग पांच एक साल मान लेना चाहिए जून उन्नीस से घूमना शुरू किया तो पांच एक साल में ये सौ लोग मैं देखता हूं जो आंदोलन को चलाने की क्षमता वाले मुझे लगते हैं अभी हमारे समर्थक लाखों में हैं सहयोगी भी हो सकते हैं लेकिन जो कार्यकर्ता है वो पूरे देश में बहुत अधिक नहीं है संचालन समितियां जो चलाने वाले लोग हैं वो बहुत अधिक नहीं हैं उनकी ताकत तो इतनी भी अभी नहीं है कि एक जिले की सरकार से लड़ाई कर सके ये तो केंद्र की सरकार और पूरी उसके साथ नौकरशाही और पूरा राजनीतिक तंत्र है अपने कार्यकर्ताओं की ताकत का अंदाजा मुझे है क्योंकि तो उनकी खामियों का उनकी खूबियों का भी अंदाजा मुझे है तो चूंकि ये अंदाजा है तो इसलिए मेरे मन में अब कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में बस प्रायोरिटी है वही प्रश्न है कि जब हमारी अपनी ताकत अभी एक जिले की सरकार से लड़ने की नहीं है तो पूरे एस्टेब्लिश ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ना राजनीतिक तंत्र और विदेशी कंपनियों के खिलाफ लड़ना अभी शायद हाँ, मुश्किल होगा लेकिन हम एक दो साल में कुछ ऐसा प्रयास करें कि ताकत थोड़ी बढ़ जाए हमारी तो शायद हम वो जरूर सोच सकते हैं अब ये प्रश्न है क्या? मेरा ऐसा दूसरे तरह का मानना है कि इस तरह के प्रश्न तब उठाने चाहिए जब ताकत बढ़ जाए बस इतनी सी बात है इसमें असहमति कहीं नहीं है जो 34000 कानून है वो सब गलत हैं, स्वराज्य नहीं है आजादी नहीं है वो सब बात सही है असहमति नहीं बस प्रश्न यही है उनको ऐसा लगता है कि हम ये प्रश्न उठाएं तो ताकत बढ़ जाएगी मुझे ऐसा लगता है कि पहले ताकत बढ़ जाए तो ये प्रश्न उठाएं और गांधी जी के बारे में जब हम कहते हैं तो गांधी जी के बारे में एक बात और सोच सोचना बात कहते हुए तय करना चाहिए कि जब वो 1915 में आए यहां पर 1914 सौ में तब से वो घूम रहे हैं पूरे देश में और 1930 में जाके नमक सत्याग्रह कर पाए पंद्रह साल लग गया उनको पन्द्रह साल में उनके साथ नमक सत्याग्रह में जाने वाले बहत्तर या पिचहत्तर कार्यकर्ता अठहत्तर अच्छा। अच्छा। अच्छा। तो पंद्रह साल के लगातार भारत भ्रमण के बाद अठहत्तर अच्छा। कार्यकर्ता उनके साथ निकलने वाले थे और हम लोगों को कितना समय लगेगा हम में जबकि गांधी जी जैसी तपस्या नहीं है उतनी तेजस्वीता भी नहीं तो हां लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गांधी जी को एक तकलीफ थी जिसकी हमें सुविधा है कि उनका जो मूवमेंट था वो फास्ट नहीं हो सकता था क्योंकि पैदल जाना या बैलगाड़ी से जाना हमारा मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो सकता है तो आप सब यदि थोड़ा इसको तेज करें अभी तेज कैसे करना तेज उसको ऐसे करना कि ये काम हमें करना है ये तो पक्का है कि चौंतीस कानून इस देश के रद्द कराने हैं बदलवाने हैं संविधान भी बदलवाना है वो अपने अपना जो घोषणा पत्र है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है अब प्रश्न है कि इसको करना है तीव्रता के साथ तो मेरा एक दो सुझाव है आप अगर मान लें सब लोग तो ये जल्दी हो सकता है वो सुझाव ये है कि ये जो कानून बने हैं इन कानूनों की हम पूरे देश के स्तर पर छोटी छोटी लिस्टिंग करें ये लिस्टिंग कुछ ऐसी जैसे उन्होंने तीन चार कानूनों का उदाहरण दिया ना ऐसे और भी आप जानते होंगे दस कानून होंगे पचास होंगे लोकल लेवल पर उनकी एक सूची बनाए वो सूची लोगों के पास जाए लोग हैरान परेशान होते हैं लेकिन उसका कंबाइंड इफेक्ट नहीं है उनके ऊपर किसी एक कानून से होते हैं कोई दो से होता है कोई पांच से होता है एक साथ यदि उनको ये समझा सकें कि देखो ये पच्चीस हजार है या तीस हजार है या 5000 हजार है या 500 सौ है या 50 है तो उनके मन में थोड़ी ताकत ज्यादा होगी विरोध करने की एक दूसरा हम ये बात को लेकर हिन्दुस्तान के सभी संगठन के पास जाए जितने भी व्यापारिक संगठन हैं जितने भी तकनीकी संगठन हैं जितने भी सामाजिक संगठन हैं सांस्कृतिक संगठन हैं उनके पास इस बात को लेके जाएं। और जैसे जैसे आप इस बात को लेके जाएंगे उनकी सहानुभूति हमारे साथ हो सकती है देखिए आंदोलन में संगठन में कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हो यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपके प्रति सद्भावना सबसे ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमारे पास 100 डेढ़ सौ कार्यकर्ता हैं या 500 हैं या पंद्रह हजार हैं मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे लिए सद्भावना है क्या सबके मन में भले हम लड़ने वाले सौ हैं हम जेल में जाने वाले सौ हैं या 500 हैं या पंद्रह हजार हैं वो महत्व का नहीं उससे ज्यादा महत्व का यह है कि हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले पांच करोड़ हैं क्या दस करोड़ है क्या पंद्रह करोड़ है क्या बीस करोड़ मान लो कल को हम जेल में जाके बैठ गए तो वो पांच करोड़ इतना हल्ला कर दें इस पूरे देश में कि सरकार की नाक में दम हो जाए वो तभी होगा जब आपके प्रति उनके मन में कोई सद्भाव ना है तो हमें करना क्या है ये लड़ाई बहुत मुश्किल है कठिन है आप इसको समझ लीजिए ये लड़ाई अंग्रेजों की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल है गांधी जी की लड़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि गांधी जी को लड़ना था बाहर वाले दूसरे दुश्मन से आपको लड़ना है अपने ही भाई से जो आपका ही भाई है आईसीएस ऑफिसर होके सरकार में अंडर सेक्रेटरी बन के बैठा उसके साथ आपका संघर्ष है आपका ही अपने बीच का आदमी है प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा उसके साथ आपका संघर्ष है बाहर वाला जो दुश्मन होता है ना वो दिखाई देता है सबको अंदर का आदमी होता है ना उतना दुश्मन नहीं लगता अगर लगता होता तो छप्पन साल में इस देश में आंदोलन इतना बड़ा हो जाता जो आजादी के आंदोलन से भी बड़ा होता अभी अंदर देश के लोगों को क्या लग रहा है देश के अंदर जो मानस में करंट है वो ये है भाई ये सरकार खराब थी अब एक नई सरकार ला के देखो वो खराब थी अब इसको ला देखो ये चिमन भाई पटेल खराब था तो मोदी को लाके देखो मोदी खराब है तो केशुभाई को लाके के देखो केशुभा खराब है तो किसी और को लाके देखो वो खराब है तो अटल बिहारी को ला ये मानस है ये हमें से बहुत लोगों का भी है ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं तो इंक्लूडेड हम सब हैं हम सभी हैं मेरे जैसे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया मैंने मेरे वोटर राइट का आज तक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं मानता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी या सोनिया गांधी दोनों में से कोई अच्छा है वो अच्छा इसलिए नहीं हो सकता कि जो सिस्टम चलाने के लिए वो जाने वाला वो सिस्टम ही खराब है अब अटल बिहारी वाजपेयी कितना भी अच्छा और गुणी आदमी हो लेकिन सिस्टम जिसको वो चला रहा है वो तो इतना ही खराब है जितना वो अंग्रेजों के जमाने में इरविन चलाता था जब इरविन ने चलाया वही अटल बिहारी वाजपेयी चलाते हैं वही सिस्टम सोनिया गांधी चलाएगी और वही सिस्टम आप में से कोई जाएगा तो चलाएगा जब सिस्टम खराब है तो अच्छे आदमी का कोई मतलब नहीं है वहां जाने का तो लड़ाई तो ये है अब हमें जो करना है वो ये कि ज्यादा लोगों के मन में है हमारे लिए सद्भावना बन जाए सद्भावना से मतलब क्या होता है सद्भावना दो काम के एक तो ये कि कोई हमारा भले साथ में न आए लड़ाई के लिए लेकिन रास्ते में रूकावट पैदा न करे सद्भावना उसके लिए जरूरी होती है हम ये अपेक्षा नहीं करते कि शहर वाले हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे या ये चार पांच करोड़ लोग हैं वो हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे ये अपेक्षा नहीं है अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि वो हमारे साथ ना आए लेकिन जो लड़ाई हमने शुरू की उसमें रूकावट पैदा न करें नहीं तो दुश्मन कई हो जाएंगे और कई फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा एक फ्रंट तो पूरा ऑर्गेनाइज है ही उससे भी बड़ा आपके ही बीच में से कई लोग निकलेंगे जो कहेंगे क्या फालतू बात करते हो यही कानून से तो धीरूभाई अंबानी इतना अच्छा हुआ है तुमको क्या प्रॉब्लम है यही कानून से टाटा बिरला अगर इतना अच्छा हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम है तो ये तब होगा जब आपके प्रति सद्भावना न्यूनतम होगी समाज में अब यहां सद्भावना तो बहुत दूर की बात है अभी परिचय नहीं है हमारा सद्भावना तो तब होती है जब आपका किसी से कोई परिचय हो अभी तो हमारा परिचय नहीं है अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप राजीव दीक्षित को माइनस कर दीजिए फिर बताइए कि आपका कितना परिचय है लोगों के साथ या आजादी बचाओ आंदोलन का आपने कितना परिचय कराया है लोगों से कितना जानते हैं लोग अभी भी राजीव दीक्षित माने आजादी बचाओ आंदोलन जानते हैं आजादी बचाओ आंदोलन माने राजीव दीक्षित नहीं जानते आप साधारण ट्रेन में कभी सफर करते होंगे पूछना आजादी बचाओ आंदोलन क्या है तो वो सोचो और उसको पूछो राजीव दीक्षित हाँ अच्छा राजीव दीक्षित है तो वो राजीव दीक्षित को ज्यादा जानते हैं आंदोलन को कम जानते हैं अभी परिस्थिति है तो हमारा तो परिचय नहीं है ठीक से अभी लोगों से और अगर परिचय नहीं है तो सद्भावना पैदा होने की बात तो बहुत दूर की है और जब सद्भावना हो जाए तो आप कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं इस उम्मीद से कि भाई सद्भावना तो है लोगों के मन में हमारे प्रति भले वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस है वो सद्भावना जब तक नहीं है आपके प्रति परिचय नहीं है आपका लोगों के प्रति तब तक ऐसा कोई बड़ा कदम उठाना वो एक अच्छे नेता का, का काम नहीं होता जो सेनापति होता है ना उसका मुख्य काम यही होता है कि परिस्थिति का आकलन करके युद्ध की घोषणा करें अगर आपने परिस्थिति का आंकलन ठीक से नहीं किया है और आपने कूद गए हैं तो वही होगा जो अठारह में हुआ है अठारह में बिना तैयारी के हमारे देश में ये जो सब शुरू हो गया उसके दो दुष्परिणाम निकले एक तो अंग्रेजों को क्रैश करने का मौका मिल गया दूसरा 90 साल हमको सतत लड़ना पड़ा और 50 लाख लोगों की कुर्बानी अगर वही काम परिस्थिति की तैयारी और समझ के साथ किया होता तो अठारह से 3 साल के अंदर आजादी आ जाती अट्ठारह सौ साठ में आ जाती वो हुआ क्या कि अति उत्साह में कुछ लोगों ने मई के महीने में कहीं शुरू कर दिया कहीं जून में हो गया कहीं कहीं दिसंबर में हो गया कहीं नवंबर में हो गया बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पे सब चला और वही थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ 1942 में हालांकि ज्यादा ऑर्गेनाइज तब भी नहीं हुआ था परिणाम आ गया उसका वो जितने लोग अठारह में मर गए उतने उन्नीस में नहीं मरे उन्नीस में तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी गिरफ्तार करने में लेकिन अठारह में क्रैश करने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है तो ऊपर वाले को क्रैश करने के लिए रास्ता मिलता है तो अभी तो हम में शक्ति आ जाए सबसे बड़ी बात तो हमारी अपनी शक्ति की है हम में अपनी शक्ति आ जाए थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए हमारा थोड़ा परिचय समाज से हो जाए समाज के मन में हमारे प्रति सद्भावना हो जाए तो ऐसे काम करने के लिए हम बिल्कुल फिट होंगे और अगर ये तैयारी किए बिना जाएंगे तो उसमें यही होने वाला है देखिए मैं आपको बताऊं बिलजी भाई जो बात करते हैं ना ये जो वेट का है वैठका में एक कहानी सुनाता हूं आपको हम लोगों ने मुंबई में बड़ा विरोध किया कई जगह मैंने जाके लोगों को प्रयास किया और बम्बई में बड़ा एक सफल काम हुआ कि पच्चीस छब्बीस संगठन व्यापारियों के बन गए अब वो संगठन ने मुझे वायदा किया था आप जो कहेंगे हम करेंगे आप जो कहेंगे हम करेंगे आप आज बोलेंगे तो हम सब घर छोड़कर रात को बारह बजे सड़क पे। तीन दिन बाद मैंने उनसे कहा कि परसों से जेल भरो शुरू करना है तो वहां तीन कार्यकर्ता थे एक सुशील अजमेरा एक राजू भाई बोरीवली के और एक और कोई थे और उससे पन्द्रह दिन पहले उन्हीं व्यापारी संगठनों की बंबई के आजाद मैदान में मैंने सभा संबोधित किया तीस थे तीस हजार की सभा में हाथ उठा के उन्होंने कहा आप जेल जाने के लिए कहेंगे जेल चले जाएंगे आप जो कहेंगे करेंगे और एक हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूं कि बस परसों से जेल भरो शुरू करना है तो मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि आप आगे रहेंगे बाकी सब पीछे रहेंगे तो अपने तीन कार्यकर्ता थे वो तो तीस हजार में से एक भी नहीं था जिनको तकलीफ है वही लड़ने को तैयार नहीं परेशानी तो ये है ना बैठकर मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है ना मेरा कोई उद्योग है ना मेरा कोई इंडस्ट्री है ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है ना कोई प्रॉपर्टी मुझे वैट से कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनको सबसे बड़ी तकलीफ इससे है अगर वो लड़ने को तैयार नहीं है तो लड़ाई पूरी फेल है ये जो गांधी जी कर रहे हैं वो क्या क्वेश्चन वो यही कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्रश्न है तुमको खड़ा होना गांधी जी का प्रश्न नहीं है प्रश्न हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों तो ये जो 34000 कानून है वो सिर्फ हमारा प्रश्न नहीं है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का प्रश्न है अगर उनमें ताकत नहीं बनती तो आप लड़ेंगे किसके लिए किसके लिए लड़ेंगे जो विक्टिम हैं अगर वो ताकत के साथ नहीं खड़ा होता लड़ाई के लिए जो डूब रहा है वही अगर हाथ पैर नहीं चलाता बचने के लिए आप कैसे बचाएंगे उसको परेशानी हमारे देश में उन लोगों के साथ है जिनको ये सबसे ज्यादा तकलीफें हैं उन्हीं को लड़ाई लड़ने की ताकत इस समय सबसे कम है और जिनको तकलीफें सबसे कम हैं उनको लड़ाई लड़ने की ताकत बहुत है लेकिन हमारी उनके साथ कोई वार्ता नहीं है कोई संबंध नहीं है कोई संवाद नहीं है या तो जिनको सबसे कम तकलीफ है लेकिन लड़ने की ताकत जिनमें है उनके साथ हम दोस्ती कर लें वो लोग कौन है रिक्शा चलाने वाले मजदूरी करने वाले खेती करने वाले साधारण काम करने वाले कारीगरी का काम करने वाले जिनकी कहानी कल शर्मा जी इनमें ताकत बहुत है इनको सरकार की भी परवाह नहीं है क्योंकि सरकार की दी हुई रोटी वो खाते वाते नहीं है वो अपना बनाते हैं खाते है। इनकी ताकत सबसे ज्यादा है ये लड़ भी सकते हैं इनमें हिम्मत भी है बहादुरी भी है हमारा उनसे परिचय नहीं है हमारा उनसे परिचय नहीं है और जिनमें सबसे कम ताकत है उनसे हमारा परिचय है और वो सड़क पे आने को तैयार नहीं है वो कहते हैं आप लड़ लीजिए आप बोलिए हम एक करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे देंगे मैंने कहा एक करोड़ रुपए से लड़ाई होती है क्या ये वैट के खिलाफ लड़ने वाले बंबई के सब व्यापारियों ने कहा आप एक करोड़ बोल दीजिए दस करोड़ बोल दीजिए हम दे, दे देंगे मैंने कहा उससे क्या होता है दस करोड़ रूपये लेके कार्यकर्ता बनते हैं क्या आप आइए सामने मेरे साथ चलिए जेल में मैं भी चलूंगा आप भी चलिए यह छोड़ दीजिए कि पंद्रह दिन धंधा नहीं चलेगा महीने भर नहीं चलेगा बीबी क्या खाएगी बच्चे क्या खाएंगे उसमें तकलीफ है तो मन में कमजोरी है अब वो कमजोरी जब तक दूर नहीं होती तब तक लड़ाई कैसे हो तो हम तो कुछ ऐसा करें कि पहले कमजोरी दूर हो जाए और अगर वह कमजोरी दूर हो जाए तो अच्छा नहीं होती तो ऐसे लोगों को साथ में लाएं जिनके मन में बहादुरी है ये दो रास्ते हैं या तो जो वर्ग हमारे देश में इस काम से सबसे ज्यादा पीड़ित है ये कानूनों से सबसे ज्यादा पीड़ित है व्यापार करने वाला उद्योग चलाने वाला धंधा करने वाला वर्ग उसके मन से कमजोरी निकालना है दूसरा रास्ता कि हमारे भारत देश में जो ताकतवर लोग हैं उनको अपने साथ में ले लें उनसे अपनी दोस्ती बढ़ा लें तो लड़ाई आप हाँ लड़ सकते हैं तीसरा कोई विकल्प नहीं आपके पास माने फिलहाल जो आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत से तो एक जिले की सरकार भी नहीं बदली जा सकती हमें अपनी हैसियत अपनी स्टेटस हमें मालूम रहनी चाहिए इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है कि हमारी ताकत आज इतनी नहीं है कि हम एक जिले की सरकार भी बदल सके लेकिन हमारी वास्तविकता हमें ध्यान रखनी चाहिए अभी सिर्फ इतना ही हुआ है पिछले दो तीन चार साल में कि कुछ लोगों को ये जानकारी हुई है कि आजादी बचाओ आंदोलन जैसा कुछ हो रहा वो भी कुछ लोगों को शायद एकाध करोड़ लोगों को ये जानकारी हो गई होगी वो भी पिछले तीन चार पांच साल में उसमें से कुछ लोग कार्यकर्ता बन गए हैं कुछ सहयोगी बन गए हैं कुछ समर्थक बन गए हैं इस तरह की कैटेगरी में है तीन अब ये थोड़ा ज्यादा लोगों को जानकारी हो जाए दस करोड़ को हो जाए पंद्रह करोड़ को हो जाए तो शायद ज्यादा लोग आ जाएंगे सहयोगी भी होंगे समर्थक आप समझ लो भारत सरकार के पास साढ़े तीन से चार करोड़ लोग हैं आपको क्रश करने के लिए उसमें आर्मी भी है पुलिस भी है जेल भी है जेल के ऑफिसर्स भी हैं उनके सेक्रेटरीज हैं उनके सारे सेक्रेटरीज के नीचे काम लगभग साढ़े तीन से चार करोड़ लोग हैं सरकार के पास तो आपके पास कम से कम ढाई तीन करोड़ तो हों तो उन्नीस 20 का भी होगा तो हो सकता है कि थोड़ा लोगों में हमारे प्रति सद्भावना होगी और इधर लोग भले कम होंगे लेकिन शायद लड़ाई जीत लेंगे हारी हुई लड़ाई के लिए प्रयोग करना वो मुझे कुछ अभी पड़ता नहीं है समझ में नहीं आता क्योंकि पिछले 50 साल में कई लोगों ने ये हारी हुई लड़ाई लड़ी है और उसका दुष्परिणाम हम सबने देखा है एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमने जयप्रकाश जी के आंदोलन में देखा है वो एक हारी हुई लड़ाई थी और इतनी खराब स्थिति हो गई है कि अब लोगों ने आंदोलन पर विश्वास करना बंद कर दिया वो कहते हैं जब जेपी नहीं कर सके तो आप क्या कर लेंगे और जेपी क्यों नहीं कर सके जेपी यही इसलिए नहीं कर सके कि जल्दबाजी कर गए थोड़ी लोगों की ताकत खड़ा होना शुरू हुई थी उसके पहले वो कूद गए और थोड़ा इंदिरा गांधी से पर्सनल वो हो गया अब ऐसी लड़ाई में पर्सनल का कुछ मतलब नहीं होता लड़ाई सिद्धांत की थी लेकिन व्यक्तिगत बना दिया इंदिरा गांधी ने चैलेंज कर दिया उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया इंदिरा गांधी यही चाहती थी कि ये मेरे चैलेंज को स्वीकार करें स््रेप में फंसे फिर इनको तोड़ना आसान हो जाएगा तोड़ दिया उसने दो ढाई साल भी सरकार नहीं चला पाए वो सब लोग जो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे इस देश में या पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे अच्छे लोग थे उनमें से एक जॉर्ज फर्नांडीज है जो अभी रक्षा मंत्री बन के बैठे हैं एक लालू प्रसाद यादव हैं, जो बिहार में हैं आपकी आंखों के सामने इसी तरह का प्रयास विनोबा जी ने किया था लैंड रेवेन्यू एक्ट के ही प्रश्न को लेके वो सब शुरू हुआ था लेकिन उसका क्या हश्र है वो आपकी आंखों के सामने है पवनार आश्रम में जाके कभी भी वस्ती तो स्थिति से परिचित हो सकते हैं आज तो स्थिति यह है कि भूदान में जो जमीन आई थी उस पर लोग कब्जा करके बैठे हैं और उसको बेचने का काम उस पर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने का काम पूरे देश में हो रहा है जो जमीन ली गई थी कभी किसी बड़े काम तो अगर ऐसा ही एक फेलियर एक्सरसाइज करना है जैसा 50 साल में हुआ है तो जरूर कर सकते हैं मेरा मन ऐसा कहता है कि जो गलतियां इन लोगों ने की हैं कम से कम हम उससे सीख लें इन लोगों की गलतियां सबसे बड़ी यही थी कि पूरी तैयारी के बिना कूद गए और उसका रिजल्ट वही निकलना था क्योंकि सरकार की ताकत आपसे बड़ी थी और आपसे बड़ी ताकत जब तक उनकी रहेगी तब तक आप उनको चुनौती देंगे तो हास्यास्पद ही होगा आप उनके बराबर की ताकत ले आइए तो आप कर सकें मैं कई बार ऐसा मानता हूं कि एक राज्य में भी कुछ हम लड़ने की ताकत खड़ी कर लेना एक राज्य में भी तो फिर हवा बन जाती है फिर ताकत आ जाती है लेकिन अगर आपके पास एक जिले के बराबर की भी ताकत न हो तब इस समय ऐसी किसी लड़ाई की तैयारी और उसमें कूद जाना वो शायद उतना आह uh... अनुभव से हम यही सीख सकते हैं जो दूसरों के अनुभव हैं उससे यही सीख सकते हैं तो अभी हम क्या करें अभी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में ये जरूर करें कि ये जो कानून है गलत हैं खराब हैं हमारे गुलाम है। इन कानूनों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें थोड़ा उनका परिचय कराएं इससे हमारे बारे में उनके बारे में एक दूसरे से परिचय हो जाए थोड़ा हमारा उनका संबंध बन जाए थोड़े धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाए ताकत थोड़ी आ जाए लोगों में इतनी ताकत आई जाए कि कल को सरकार क्रैश करे तो हम हमारी व्यवस्था चला सके क्योंकि सरकार वहां वहां पकड़ेगी जहां जहां आप कानून से दबे हुए हैं तो उतनी स्थिति आप ऐसी बना सकें कि भाई कानून का भले कुछ हो जाए लेकिन अभी नहीं तो क्या होगा इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने ज्यादातर लोग माफी मांग के बाहर आ गए उसमें से हमको तो ये नहीं करना है ना इमरजेंसी लगी अधिकांश लोग लिखित माफी मांग के बाहर आए उसमें तो आपके खिलाफ भी ऐसा होगा तो फिर आप जो है लिखित माफी मांगेंगे तो मैं जेल में अपना सिर पीटूंगा कि किन के दम पे मैंने ये कर लिया तो वो तो नहीं करना है ना तो अगर इमरजेंसी भी लग जाए सरकार क्रैश करने पे उतर जाए फिर भी हम टिके रहें पांच साल सात साल दस साल तो विजय हो जाएगी उसमें कोई परेशानी नहीं लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं हमारी अपनी परेशानियां हैं वो सब देखते हुए मैं ये कहता हूं तो मैं बार बार जो आपसे रहा था वो यही कि थोड़ा हम ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लें जिनमें लड़ने की ताकत है लड़ने की ताकत किसमें है मैं बता देता हूं किसान इस देश का मजदूर इस देश के कारीगर इस देश के साधारण लोग साधारण लोग जिनको हम अनपढ़ गंवार कहकर रिजेक्ट करते इनमें ताकत है लड़ने की और ये सरकार से बहुत दूर है अलग भी हैं ये जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है व्यापारी है उद्योगपति है चार्टेड अकाउंटेंट है इंजीनियर इनकी ताकत तो नहीं है क्योंकि ये तो पहले से ही टूटे हुए हैं आधे से ज्यादा तो बिल्कुल सरेंडर किए हुए लोग हैं छोटी भी असुविधा हो जाए तो परेशानी होना शुरू हो जाती है थोड़ा मच्छर लगे तो तकलीफ हो जाती है बिजली चली जाए तो तकलीफ हो जाती है बम्बई में तो क्या हो जाता है थोड़ा पांच मिनट बिजली गई तो मारामारी हो जाती है स्टेशन पे इनके दम से तो नहीं हो सकता जो पांच मिनट की बिजली चले जाने की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते वो जेल की तकलीफों को कैसे बर्दाश्त करेंगे एक दिन जेल में रह लेंगे तो अगले ही दिन साष्टा से दंडवत प्रणाम करेंगे और जेलर से माफी मांगेंगे उसका चरण छूएंगे भाई हमको छोड़ दो अब जिंदगी में कभी ये नहीं करूंगा ये हो जाएगा तो फिर हमारे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा कि हम तो आपके दम पे करेंगे और तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है आपकी ताकत पे करेंगे और वो वहां ताकत जाके फिस्स हो गई टाए, टाए टाए तो मेरे लिए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी कि आने वाले समय में कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे राजीव दीक्षित पे विश्वास नहीं करेगा वही हो जाएगा उसमें तो जरूर ये करना है ये आप मन में रखिए कि ये करना है क्योंकि इसके किए बिना छुटकारा नहीं लेकिन समय की प्रतीक्षा करिए कई बार समय भी होता है ना उसका भी कैलकुलेशन किया जाता है गांधी जी को एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन तक जाने में मिनिमम दस साल लगता था 1920 सौ बीस में असहयोग किया 1930 में जाके नमक सत्याग्रह किया अब उनको जैसे दस साल लग जाता था आप भी तो जरा दस साल लगा दीजिए अपना तो अगर आपने दस साल लगा दिया तो ये मुश्किल नहीं है हो जाएगा गांधी जी में और आप में बस एक ही है कि उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आपको हैं उस समय कैसेट्स नहीं होते थे उस समय सीडीज नहीं होते थे एमपी नहीं होते थे माइक नहीं होता था बैलगाड़ी से जाना होता था मुंह गला फाड़ के चिल्लाना पड़ता था मीटिंगें बहुत छोटी होती थी एक गांव से दूसरे गांव ये सब उनके साथ ये हमारे साथ नहीं है हम चाहे तो रेलगाड़ी से जा सकते हैं चाहे तो जीप से जा सकते हैं माइक हमारे पास है सीडीज हमारे तो सुविधाएं हमारे पास बहुत है तो बिना सुविधा के अगर उनको दस साल लगा और तपस्वी आदमी को दस साल लगा जो अफ्रीका से सब करके आए थे अगर भारत तो भारत में कुछ ऐसी खास बात है कि काम यहां तुरंत नहीं होता जल्दी नहीं होता धीरे धीरे होता है इस देश का आदमी बहुत सहनशील है इसलिए समय लगता है उसको ये 10-12 साल के अनुभव से मुझे समझ में आया कि इस देश के आदमी को किसी चीज की जल्दी नहीं है बिल्कुल जल्दी नहीं है इस देश के बिल्कुल जल्दी नहीं क्योंकि मान्यता वैसी है ना कि अगला जन्म भी तो पड़ा है कुछ करने के लिए सब यही जन्म में थोड़ी करना है अगले जन्म में भी करना है तो चूंकि जल्दी नहीं है अब यूरोप में ऐसा नहीं होता यूरोप में बिल्कुल उल्टा होता है वहां हर आदमी को जल्दी है क्योंकि जीवन एक ही है इसी जीवन में सब करना है तो जल्दी है हमको जल्दी नहीं है अब चूंकि ये जल्दी नहीं है सामान्य आदमी के मन में तो वो अपनी ही स्पीड से चलेगा आप उसको कितना भी डंडा मारोगे फटकारोगे वो नहीं करने वाला अच्छा आदमी को तो छोड़ दो हमारे कार्यकर्ताओं की बात करता हूं कितना धीमे धीमे काम करते हैं वो मैं जानता हूं कितना धीमे धीमे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं जिनके मन में कुछ करने की ललक है उनको मैं जानता हूं तो एक बाहर वाले आदमी की मैं क्या बात करूं तो जब हमारी स्पीड इतनी धीमी है काम करने की तो बाहर वाले की तो हमसे भी धीमी होने वाली है हम थोड़ी समझ वाले लोग हैं जब इतनी धीमे गति से चलते हैं काम करते हैं तो बाहर वाले और भी ज्यादा धीमे गति से चल तो चूंकि गति हमारी धीमी है काम करने की तो उसमें इमीडिएट एक्शन संभव नहीं है जब आप बहुत फास्ट हैं तो एक्शन बहुत फास्ट हो सकते हैं स्पीड आपकी स्लो है तो एक्शन भी स्लो होने वाले। तो अच्छा हुआ बेलजी भाई ने ये विषय उठाया हमारे दिमाग में ये बैठे बैठे हम इस पे बात करें चिंतन करें और बात यहां से शुरू करें कि साधारण आदमी से बात करें देखो ये कानून ये कानून ये कानून इससे इतनी हैरानी इससे इतनी परेशानी हाँ, हाँ बहुत परेशानी है चलो कुछ करेंगे मिलकर हाँ करेंगे तो जैसे जैसे ये करेंगे मिलके करने वाले लोग इकट्ठे होते जाएंगे ताकत आपकी बड़ी हो जाएगी और जैसे ही आपकी ताकत इतनी मैं तो इतने के लिए भी तैयार हूं एक राज्य में हिट करने की भी ताकत हो गई तो हम कर देंगे देश की चिंता नहीं करेंगे एक राज्य में भी अगर हो गया कर्नाटक में महाराष्ट्र में गुजरात में तो हम कर देंगे लेकिन इतना तो होना चाहिए कि एक राज्य के लिए एक राज्य की सरकार की जितनी ताकत है उतनी ताकत यदि हमारे पास है तो उतने में भी हम कर देंगे हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि पूरे देश में हो जाए लेकिन एक राज्य में तो हो जाए एक राज्य से मतलब कि उस राज्य के सभी गांव में कम से कम आपका एक सहयोगी एक समर्थक एक सद्भावना रखा हुआ आदमी तो हो जाए भले सक्रिय कार्यकर्ता आपके पास सौ दो सौ हो लेकिन हर गांव में आपका एक समर्थक एक सहयोगी तो हो इतनी व्याप्ति तो हो तो कम से कम क्या होगा कि जब हम एक्शन लेंगे और उसके विरोध में कुछ होगा तो वो कम से कम सद्भावना तो रखेगा ईश्वर से प्रार्थना तो करेगा बगल के गांव में जाके हमारे लिए कुछ व्यवस्था में तो थोड़ी मदद करेगा क्योंकि अगर आप कल जेल के अंदर जाते हैं सबके सब तो जो रनिंग आपके इंस्टीट्यूशन से उनको चलाने के लिए लोग चाहिए वो सभी ठप्प हो गए सरकार तो यही चाहेगी कि, कि आपका सब काम ठप्प हो जाए दो तीन साल अगर कोई काम ठप्प हो जाता मशीनरी में जंग लग जाता फिर आगे कुछ नहीं होता तो वैसी ही एक परिस्थिति हमारे सामने भी आएगी तो अगर हमारे लिए सहयोगी और समर्थक और सद्भावना रखने वाले लोग अगर नहीं हुए तो आपका तो वही हाल हो जाएगा जो आतंकवादियों का होता है वही वो भी क्या कर रहे हैं सरकार से ही तो लड़ रहे हैं पूरी मिलिट्री लगी है उनको क्रैश करने में इतना ही है कि उनके लिए सद्भावना नहीं है पूरे देश में होती सद्भावना तो सरकार पलट जाती उनके कारण वही आपका होगा लोग आपको टेररिस्ट कहेंगे आपको और भी बहुत कुछ कह दिया जाएगा आप कहा जाएगा ये सीआईए के एजेंट हैं ये केजीबी के एजेंट हैं जो राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं हम राज्य के खिलाफ कर रहे हैं लेकिन कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही हैं सबके साथ पार्टी सब एक हो जाएंगे क्योंकि हम सबके खिलाफ हैं तो अभी कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है हमारे लिए दोनों एक हो जाएंगे तो हां तो आपके खिलाफ पार्टी जाने वाली है ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ जाने वाली है मल्टीनेशनल्स आपके दुश्मन पहले से ही बनकर बैठे हुए हैं टाटा बिरला डालमिया के मन में आपके प्रति कोई सद्भावना नहीं है क्योंकि वो उनके कॉलेबोरेटर हैं और इधर जो साधारण आदमी है उससे हमारा कोई परिचय नहीं है तो किसके दम पर लड़े या तो चलो टाटा बिरला डालमिया हमारे साथ होते हैं उनके दम पे हम लड़ सकते हैं या तो ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ होती उनके दम पे लड़ सकते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके दम पे लड़ सकते हैं कोई तो आपके साथ नहीं है बैकअप के लिए आर्मी भी लड़ती है ना तो उसके पीछे सप्लाई साइड होती है पूरी है। आर्मी ऐसे ही नहीं लड़ती है जाकर जब सप्लाई साइट मजबूत होती है तब आर्मी का कमांडर ऑर्डर देता है कि फायर करो जब तक सप्लाई साइट में कमी रहती है वो कभी ऑर्डर नहीं देता फायर करो तो आपके पास कोई सप्लाई साइड है नहीं हमने बनाया नहीं अभी तक समर्थक बनाने में हम बहुत ढीले हैं सहयोगी बनाने में बहुत ढीले हैं कार्यकर्ता बनाने में तो हम सबसे ही ज्यादा ढीले हैं जब हमारी गति इतनी धीमी है काम करने की तो फिर आप सोचिए आप थोड़ा चुस्ती फुर्ती लाइए कसावट लाइए आलस्य अपना कुछ कम करिए तंद्रा अपनी कुछ कम करिए फालतू समय जो आप बर्बाद करते हैं वो इस तरह के काम में लगाइए तो दूसरे लोग अपने आप थोड़े ज्यादा कसावट से आने लगेंगे जब आपको ढीला देखते हैं तो वो और भी ढीले तो अपने ढीलेपन को थोड़ा दूर कर सकें अपने में थोड़ी कसावट ला सकें थोड़ा नियमित रूप से लोगों के बीच में जा सकें तो बड़ी ताकत खड़ी होती है अब अब इसी से एक उदाहरण से मैं बात करता हूं देखो हम तो स्वदेशी की बात करते हैं हमारे कार्यकर्ता रोज शिकायत करते हैं एक स्वदेशी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है वो मुझे रोज कहते हैं आपके नाम पे जी उसने तीन लाख मेंबर बना लिए या छह लाख मेंबर बना लिए तो मेरे मन में आता है कि तुम क्या कर रहे हो जिसके पास राजीव दीक्षित है वो एक मेंबर नहीं बना सकता और जो राजीव दीक्षित की कैसेट बेच लेता है वो छह लाख मेंबर बना सकता है या तीन लाख बना सकता है या साढ़े तीन लाख बना सकता है भले भले स्वार्थ है वो ठीक है भले स्वार्थ है इसमें क्या स्वार्थ नहीं है जो हम कर रहे हैं इसमें इसमें एक बड़ा स्वार्थ यह है कि आपका तो ये लोग सुधरेगा पर लोग भी सुधरेगा इसमें इससे बड़ा स्वार्थ तो कहीं नहीं है ये लोग भी सुधरेगा पर भी सुधरेगा मोक्ष में जाएंगे इससे बड़ा स्वार्थ क्या होता है लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारी सक्रियता नहीं है यह हमें स्वीकार करना चाहिए इसमें इसमें देखिए किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने की बात हमारी सक्रियता उनकी तुलना में पांच प्रतिशत भी नहीं है हमारी सक्रियता सिर्फ इतनी है कि राजीव दीक्षित का भाषण करा दिया बात खत्म हो गई एक गांव में दो गांव में एक जिले में दो जिले में एक कॉलेज में दो कॉलेज में मान लिया कि आंदोलन हो गया अभी भाषण तो आंदोलन नहीं होता भाषण आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि बनाता है तो आपकी सक्रियता नहीं है और अगर आप सक्रियता बढ़ाते नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है अगर हम थोड़े भी सक्रिय हो जाएं ईमानदारी से नियमित रूप से जैसे हम हमारे दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय रहते हैं नहाते हैं खाना खाते हैं दुकान पर जाते हैं धंधे में जाते हैं फैक्ट्री में जाते हैं उतनी ही सक्रियता भले उतनी ना हो तो पांच उसकी दस तो ये हो जाता है लेकिन अगर उतनी भी नहीं है हमको तीन चार महीने में एक बार याद आती है कि हाँ ये फलाना कुछ काम है आंदोलन का वो करना है या साल भर में एक बार याद आती है तो वो तो नहीं बैठता बड़ी लड़ाई के लिए तो सैनिक जैसा काम करना पड़ता है गांधी जी ने सैनिक तैयार किए तब उनके दम पे बड़ी लड़ाई हुई हमारी स्थिति अभी वैसी नहीं बन पाई है अभी तो स्थिति इतनी ही नहीं बन पा रही है कि सात दिन के शिविर में सब बैठ सकें कोई दो दिन के लिए कोई तीन दिन के लिए कोई चार दिन के लिए पंद्रह दिन की जेल में कैसे बैठेंगे महीने भर की जेल में कैसे बैठेंगे क्योंकि मुझे जानकारी है कि कोई दो दिन बाद जाने वाला है कोई तीन दिन बाद जाने वाला है कोई चार दिन बाद जाने वाला है तो दो तीन दिन तक ही हमारी रहने की मानसिकता बनी है अभी तक तो ये सात दिन सब एक साथ रह सकें फिर किसी दिन किसी बार पंद्रह दिन एक साथ रह सकें फिर मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि जेल में पंद्रह दिन भी रह सकेंगे यहां रह सकेंगे तो जेल में भी रह सकेंगे अब इतना भी अगर बनता है तो शायद कोई बड़ा काम करने की आप में हिम्मत देखिए अपनी हिम्मत आपकी जब तक नहीं बढ़ती तब तक ये नहीं हो सकता आपकी हिम्मत बढ़ाइए आप में थोड़ी दम आनी चाहिए ताकत आनी चाहिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए एक राजीव दीक्षित के कॉन्फिडेंस से नहीं होगा उसकी हिम्मत से नहीं होगा हम सब में हिम्मत होनी चाहिए और हिम्मत नहीं है तो पैदा करने के लिए कुछ प्रयास करिए और हिम्मत आपको कहां से आएगी वो मैं बार बार कहता हूं कि जो साधारण लोग हैं उनसे जब आपका परिचय हो जाएगा दोस्ती हो जाएगी उनसे मित्रता हो आप में हिम्मत आ जाएगी क्योंकि हिम्मत उनमें है वो दे देंगे रोज इस तरह के संघर्ष से वो दो चार होते हैं आप भी जब उनके साथ आने जाने लगेंगे आप भी आ जाएंगे यही है इस पर जरूर सोचिए इस पर बात करिए चर्चा करिए थोड़ा एक्सरसाइज भी करिए एक्सरसाइज इस तरह की करिए कि ये जो कानून की बात हम करते हैं वो कानून कौन कौन से हैं एक बार वो देख तो लीजिए उनकी किताबें देख लीजिए कुछ परिचय कर लीजिए उन कानूनों उनकी लिस्टिंग कर लीजिए लोकल लेवल के क्या कानून हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है तो इतना ही करिए कि अपने अपने राज्य में जो हैरान परेशान करने वाले लोकल कानून हैं उनकी एक सूची बना लीजिए उस पर दो दो तीन तीन लाइन का राइटअप लिख लीजिए इससे ये हैरानी है इससे ये परेशानी है इससे ये थोड़ा ऑर्गेनाइज काम करना पड़ेगा क्योंकि युद्ध जैसा होगा ये स्टेट के खिलाफ आपका युद्ध होगा तो युद्ध की तैयारी वैसे ही करनी पड़ती है जैसे युद्ध में जाते हैं आप बिना तैयारी के नहीं जाता तो आप इसमें छोटी छोटी तैयारियां कर लीजिए थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों के साथ बात हो जाएगी दोस्ती हो जाएगी सद्भावना बन जाएगी वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे आप भले फ्रंट में रहेंगे संख्या भले कम रहेगी फिर भी आप जीत लेंगे क्योंकि सरकार को ये डर जिस दिन हो जाएगा कि आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं को जेल में डालना माने दस करोड़ वोट हाथ से चले जाना यह डर अगर उनको हो गया भले आपके पास कार्यकर्ता नहीं है कार्यकर्ता पचास ही है या सौ ही है लेकिन पार्टी को यह डर है कि ये पचास को भी जेल में भेज दिया तो दस करोड़ वोट पूरे देश का चला गया हमारा तो आपकी जीत हो जाएगी जेल में जाने वाले बहुत नहीं होंगे क्योंकि जेल में उतनी जगह भी नहीं है लेकिन सरकार को डर होना चाहिए उसका वो डर बड़ी बात है अभी उनको ये डर अगर है तो आपकी विजय हो जाएगी नहीं है तो आप पराजित होंगे और एक बार आप पराजित हुए तो आपकी हिम्मत एक ही पराजय में टूट जाने वाली है क्योंकि हम तो 1945 के पहले के लोगों से ज्यादा कमजोर हैं उनमें मजबूती थोड़ी हमसे ज्यादा थी क्योंकि कष्ट में रहने की उनको आदत थी हम थोड़ा कष्ट में रहना भूल गए हैं सुविधाओं में रहने के आदि हो गए हैं इसलिए हमारी आत्मशक्ति भी कम है गांधी जी की आत्मशक्ति जो बार बार हम कहते हैं इतनी बड़ी थी वो परेशानियों में रहने से आत्मशक्ति आती है तकलीफों में रहने से आत्मशक्ति आती है तो उतना तो है नहीं अभी हमारे पास लेकिन ये हो जाएगा थोड़ा हम प्रयास करें तो आदमी चाहे वैसे मोड़ सकता है अपने जीवन को हम चाहे तो हम भी मोड़ लेंगे इसमें कोई मैं मानता हूं इसमें निराश होने की भी जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं है बस जरूरत इस बात की है कि हम हमारी सक्रियता बढ़ाएं हमारे आलस्य को छोड़ें थोड़ा समय नियमित रूप से जो सब काम के लिए आप निकालते हैं वो इस काम के लिए भी निकालें तो हो जाएगा और साधारण लोगों से परिचय बढ़ाएं साधारण लोगों से दोस्ती बढ़ाएं, वही आपके साथ आने वाले हैं उन्हीं की ताकत से आप कोई विजय पा सकते हैं उसके लिए जो करना है करें पदयात्रा करनी है पदयात्रा करें पेम्पलेट बांटना है पेम्पलेट बांटें, कैसेट सुनानी है कैसेट सुनाएं, गांव गांव जाना है गांव गांव जाएं, साहित्य बांटना है साहित्य बांटे भाषण करना है भाषण करें जो करना है करें उसमें हाँ जन भी अगर आप लाएंगे ना तो ये भी बहुत बड़ी मैं साधारण लोगों को ये माही नहीं है कि किस कारण से हमें दुख है 90 प्रतिशत लोग ये मान के बैठे हैं कि हमारा भाग्य खराब है इसलिए हम दुखी हैं हमने पुराने जन्म में कोई पाप किया होगा तो उसका भोग कर रहे तो हैं। तो कानून की मालूमत अगर आप करा दें लोगों को जो मालूम उनको नहीं है अगर वो आप करा दें अब जैसे यह वैठका है वैठ का सरकार को वापस लेना पड़ा उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वैठ के विरोध में जानकारी दो तीन महीने के अंदर पूरे देश में फैल गई अब दो तीन महीने के अंदर वो जानकारी पूरे देश में फैल गई सभी व्यापारी एसोसिएशन के पास जानकारी आ गई बिल बनने से पहले उसका ड्राफ्ट लोगों के हाथ में आ गया तो वो हो गया सरकार को वापस लेना पड़ा कि अभी हम 2005 के बाद सोचेंगे इसको लाना है कि नहीं लाना अगर ऐसे ही सबके बारे में माहिती पूरे देश में हो जाए तो बहुत तेजी से सरकार पीछे हट जाती है सरकार में भी ज्यादा दम नहीं है यह भी आप जान लीजिए जितनी दम अंग्रेज सरकार में थी उसका तो दस छटाक भी इसमें नहीं है जो अभी सरकार ये बहुत डरी हुई सरकार है बहुत कमजोर सरकार है लेकिन बस इतना ही है कि माहिती वाले लोग ज्यादा हो गए उसी दिन सरकार इस सबको बदल देगी हो सकता जेल भी नहीं जाना पड़े आपने बस ऐलान कर दिया उतने में सरकार कहेगी अच्छा जी बताइए अभी नया कानून क्या बनाए हैं ये भी हो सकता ताकत उसमें भी ज्यादा नहीं है ताकत हमें भी ज्यादा नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जन जागृति जो होनी चाहिए इस काम के लिए वो बहुत कम है लोगों में अगर थोड़ा आप कर सकें तो हो जाएगा, तो जाएगा। वो तो कैसे तो निकल जाएगी लेकिन मेरा ये कहना है मेरा ये कहना है कि थोड़ा थोड़ा आप उसको जानने की कोशिश करें क्योंकि बात तो आपको करनी है तो मैं बार बार बेलजी भाई आते हैं वो ये कहते हैं संविधान कम से कम देख लीजिए देश का उसमें आपको क्या क्या खराब लगता है उतनी जानकारी हो जाए फिर कुछ कानून है उसमें क्या क्या खराब लगता है कानून की सब किताबें बाजार में उपलब्ध हैं तीस पैंतीस चालीस रुपए से लेके दो ढाई सौ रूपये के बीच में है नहीं है तो वकीलों से कुछ दोस्ती कर लीजिए अपने बीच में कुछ वो बता देंगे लिस्टिंग कर लीजिए एक लिस्ट तो बना ले कि मान लो गुजरात में ये ये ये ये ये ये, ये हजार कानून है जो लोगों को हैरान परेशान करते हैं कर्नाटक में ये दो हजार कानून है जो हैरान परेशान करते हैं बंबई में ये पांच सौ कानून है जो हैरान परेशान करते हैं या तो किसी तो तो कोई भी कोई भी कानून तो ये कानून के बारे में अगर आप थोड़ी थोड़ी भी माही कर लेंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास आएगा अभी तो मैंने कह दिया चौंतीस कानून है आपने सुन लिया मान लिया लेकिन देख तो लीजिए वो चौंतीस ही है या पैंतीस हैं या चालीस हैं या बत्तीस हजार उतना तो कर लें थोड़ा अपने ए, लेवल पे ये करना शुरू करेंगे ना तो थोड़े दिन में हो जाएगा ये असंभव ये कुछ भी नहीं है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता जो दो सबसे ज्यादा असंभव बातें दुनिया में कही जाती थी कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कभी एक नहीं हो सकते वो हो गए जो और भी उससे बड़ी असंभव बात कही जाती थी वो ये कि यूरोप के देश कभी एक नहीं हो सकते वो भी हो गए भारह तेरे देशों ने मिलकर कॉमन यूरोपियन करेंसी बना लिया मार्केट बना लिया अब पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं कल आर्मी भी बना ली दुनिया में सबसे ज्यादा असंभव मानी जाने वाली बातें थी ये कि यूरोप कभी एक नहीं हो सकता क्योंकि यूरोप के सभी देश एक दूसरे के विरोधी सबने एक दूसरे पर हमले किए हैं स्पेन ने पुर्तगाल पे किया पुर्तगाल ने स्पेन पे किया इटली ने फ्रांस पे किया फ्रांस ने इटली के खिलाफ किया इंग्लैंड वाले फ्रांसीसियों को गाली देते हैं फ्रांसी इंग्लैंड वालों को गाली देते हैं सब एक दूसरे के खिलाफ घृणा से भरे हुए इतनी ही घृणा है जितनी भारत और पाकिस्तान शायद उससे भी ज्यादा फ्रांस में आप जाए तो ये महसूस कर लेंगे कि हर फ्रांसी के मन में अंग्रेज के प्रति कृतनी घृणा है और हर अंग्रेज में फ्रांसीसी के प्रति कितनी घृणा है उतनी घृणा के बावजूद ये सब एक हो सकते हैं जो असंभव लग रहा है तो ये भी असंभव नहीं है ये भी संभव है लेकिन उसके लिए प्रयास करना है जर्मनी को भी एक करने में बहुत प्रयास हुआ है और उसमें 30-40 साल लग गए हैं तब जाके दोनों एक हुए हैं कॉमन यूरोपियन मार्केट बनाने में भी इतना समय लगा है उनको तो हमको भी थोड़ा समय लगेगा समय को लगा के थोड़ा सा ये करके दिशा क्या है वो मैंने बताया एक काम आप ये कर लीजिए कि ग्रुप बना के स्टडी शुरू करिए स्टडी से मेरा मतलब कोई वकील ये मैसूर वाले लड़के हैं ये जा सकते हैं क्योंकि बार एसोसिएशन में दो व्याख्यान हो गए और बार एसोसिएशन वाले सब जानते हैं उनको कहिए कि भाई हमको ये करना है कि कौन कौन से कानून कानूने जो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं वो कर्नाटक में आज भी चल रहे हैं आज वाले कर लो आज वाले कर लो 1950 के बाद से कितने ऐसे कानून हैं जो हैरान परेशान करते हैं ये वकील आपको बता देगा कोई भी वकील बता देगा ये कानून ये परेशानी करता वो कानून ये परेशानी करता वो ब... उसकी लिस्ट बना लो लिस्ट के आधार पर लोगों से चर्चा शुरू करो वो चर्चा जो है वो लोगों को आपसे जोड़ेगी फिर लोगों को अच्छा है आप ये बात करने वाले हैं चलो हम भी आपके साथ हैं चलो हम भी आपके साथ ये बिल्कुल सही है कोई लोग स्वदेशी पर हमारे साथ नहीं होंगे लेकिन इस विषय पे साथ आ जाएंगे तो इस पे आ जाएंगे साथ लेकिन उनके साथ चर्चा तो हो विचार तो हो बहस तो हो अभी जैसे हमने एक सूची निकाली क्या स्वदेशी क्या विदेशी ऐसी सूची निकाल दो जिले स्तर पर कि ये ये कानून है जो हैरान परेशान करते हैं ये कानून को हटाने का है मान लो आपने एक सूची बना के बांटना शुरू कर दिया एक प्रदेश ने एक बार किया दूसरे ने किया फिर तीसरे ने किया फिर ऐसे आठ दस जगहों पे भी आपने किया तो वो एक साधारण माने जो वर्ग है उसके लिए अभियान जैसा बन जाएगा उसका जुड़ाव आपके साथ हो जाएगा सद्भावना भी आपके प्रति हो जाएगी ताकत भी आपकी बन जाएगी उसी में कोई दिन एक प्रस्ताव कर लें कि भाई अब तो हम ना सहकार आंदोलन करेंगे असहकार आंदोलन करेंगे या सिविल नाफरमानी करेंगे शुरू हो जाएगा एक जगह शुरू होगा फिर उसकी आग दूसरी जगह दूसरे से तीसरी जगह क्योंकि एक बार ये बात फैल चुकी होगी चर्चा हो चुकी होगी तो देर नहीं लगती आग लगने में एक जगह हमने शुरू किया मान लो कर्नाटक में मैसूर से शुरू किया तो राजकोट तक पहुंच जाएगा छह आठ महीने में फिर राजकोट से दिल्ली तक पहुंच जाएगा फिर क्या होगा कुछ लोग हैं जो दूर से देख रहे हैं वो भी कहेंगे हाँ चलो अब इसमें साथ में आ जाए तो फिर क्या होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी की शक्ति सरकार की शक्ति और ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ये भी हमसे कम ही पड़ेगा उस स्थिति में तो वो कम पड़ जाए तो आप जरूर जीत जाएंगे आपको विजय पानी है ये मान के काम करिए असफल नहीं रहना है सफल होना है कानून हटवा के वापस आना है तो मान लो हम आखिरी स्तर तक लड़े उसके लिए तो वो मन की तैयारी रहे तो हो जाएगा दो चार राज्यों में कोशिश करेंगे बाकी दो चार में अपने आप से हो जाए तो ऐसे शुरू करिए इसमें से ये काम निकल आया अब ये काम आप शुरू करिए लौट के कि आपके लोकल स्तर पे वकीलों के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाइए वकीलों के साथ मिलिए कोई इनकम टैक्स वाला मिल जाए कोई सेल्स टैक्स वाला मिल जाए कोई कारपोरेशन के कानून वाला वकील मिल जाए सभी एक्सपर्ट्स वकील तो है ना हर जगह सिविल लॉ का कोई मिल जाए क्रिमिनल लॉ का कोई मिल जाए ऐसे वकीलों से मिलकर कहिए जी हमको एक लिस्ट बनानी है लिस्ट बनानी है ऐसे कानून की जो भारत के लोगों को हैरान परेशान करते हैं तो कोई वकील दस बता देगा कोई पंद्रह बता देगा कोई बीस बता देगा आपकी लिस्ट में आ जाएगा सब आप उसको कलेक्ट कर लेंगे फिर उस पर पे पेम्पलेट बन जाएगा वो पेम्पलेट का जो पूर्व भाग है वो हम लोग लिख लेंगे एक जैसा होगा अंदर का थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है स्टेट के हिसाब से फिर उसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे अभी स्वदेशी विदेशी पत्रक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब लाखों में हो जाएगा थोड़ा बहस होगी चर्चा होगी लोग अपने साथ आना शुरू हो जाएंगे वकील भी बहुत सारे अपने साथ आ जाएंगे कई लोग आ जाएंगे तरीका तो यही है यही तरीके से आप आगे बढ़ें अभी स्वदेशी का जैसे माहौल बना वैसे ही कानून का बनाना पड़ेगा फिर उसमें बात करना चर्चा करना फिर बहस करना समीना ये सब आगे आगे चलता जाए ऐसे करना पड़ेगा तो ये रास्ता है इस पे आप कुछ संकल्प लेके यहां से जाएं कि हम लौटते ही अपने अपने राज्य की लिस्टिंग कर लेंगे छह महीने के अंदर आप मुझे सूचित कर दीजिए कि हमने पचास कानून की लिस्ट बना ली भले पचास की बनाई पच्चीस की बनाई अगर आपने पचास की बना ली है तो पांच की भी बन जाएगी पांच की भी बन जाएगी और अगर नहीं बनी है तो एक की भी नहीं बनेगी तो एक बार लिस्टिंग बन जाए फिर बात हमारे लिए करना आसान हो जाएगा वकीलों से चर्चा होगी ना चर्चा में से बहुत कुछ आगे आगे बहुत वकील ही सामने आ जाएंगे जो आपको एक्सप्लेन करने लेंगे देखो ये कानून कितना खराब है ये कितना खराब है ये कितना खराब शायद हम भी नहीं जानते हैं, उससे भी ज्यादा वो हमें बता देंगे लेकिन उन्हें यह मालूम हो जाएगा और इसमें सहयोग करने वाले हर जगह वकील भी मिलेंगे और कई जजेज भी मिल जाएंगे जो रिटायर हो गए उनको भी तकलीफ है इन कानूनों से तो वो भी मिल जाए पुलिस वाले भी मिल जाएंगे उनको भी तकलीफ है इन कानून से तो अगर ये सद्भावना बना के हम चलेंगे बहुत आसान है इसको बदल लेना और बिना कुछ होमवर्क के बिना किसी एक्सरसाइज के कूदेंगे तो अब इसमें इतना ही है कि जैसे हमने स्वदेशी विदेशी का काम पूरी शिद्दत से ताकत लगा के किया वैसे ही अब ये कानून का काम हाथ में उठा लीजिए वो भी उतनी शिद्दत और ताकत से तो बन जाए इतना ही मुझे कहना इसमें अभी अभी अभी भी सोचना है लौटने के बाद हमें क्या करना है वो एक काम आज नक्की हो गया ऐसे एक एक दिन में कुछ कुछ काम नक्की होता जाएगा कि यहां से लौटने के बाद हमें क्या करता है तो अभी मैं बस इतना ही कह के दो मिनट में ये पूरा करना चाहता हूं कि अभी कहाँ कहाँ ये काम आप शुरू कर देंगे जाते बताइए आप नागपुर में शुरू कर देंगे कि कौन कौन से कानून है जो महाराष्ट्र के लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं नागपुर में हो जाएगा गुजरात में आप सेल्स टैक्स का कर लेंगे है कर्नाटक में नहीं नहीं जिले के हिसाब से बताइए मैसूर में कर देंगे आपके शिमोगा में कर देंगे चलिए आप इलाहाबाद में कर देंगे ठीक है आप अपने संबल मुरादाबाद में आप उड़ीसा में कालाहंडी में आप तेन्नई में, में कर देंगे ठीक है तो पन्द्रह बीस जिले हो जाएंगे अगर ये पन्द्रह बीस जिले में आपने लिस्टिंग कर ली, आप कर लेंगे कानपुर वानपुर में आप कर लेंगे वहां पे राजसमंद में तो अगर बीस पच्चीस जिले में ये हो गया तो फिर स्टेट में भी हो जाएगा वो तो बढ़ता जाएगा फिर फिर इसमें एक सबसे आसान काम आपके लिए पता है क्या हो जाएगा आप तो जाएंगे एक छोटी बात वकीलों का बहुत बड़ा ग्रुप आपके साथ आ जाए क्योंकि आपको जितनी हैरानी परेशानी है उनको भी है वकीलों और जो सेंसिटिव है ईमानदार वकील हैं उनको तो सबसे ज्यादा परेशानी तो वो फिर आपका ज्यादा काम तो वही कर देंगे एक्सपर्टाइज तो उनके पास है ना ज्यादा काम तो वही कर दे फिर आप उनसे कहोगे आप जी एक पुस्तक लिख के दे दो एक आम आदमी को समझ में आ सके ये सब काम वो लिख भी देंगे फिर उसको छपा के फिर गांव गांव बांटने का काम ओपिनियन बनाने का काम प्रेस के साथ बात करने का अखबारों के साथ बात करने का ये जैसे जैसे चर्चा में आएगा वैसे वैसे ये जागृति बढ़ेगी सद्भावना बढ़ेगी सहयोग बढ़ेगा आपके प्रति दो साल में तीन साल में ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप 2005 में जेल भरने की बात करें भले हम सब जेल में चले जाएं, लेकिन हमारे पीछे हल्ला करने वाले सरकार को हैरान परेशान करने वाले लोग बहुत हों तो सरकार सरेंडर भी कर देगी इसमें कोई बड़ी ये, ये वैट का तो उदाहरण हमारे सामने है ना जितनी तेज जागृति फैली वैट के बारे में उतना ही जल्दी सरकार ने सरेंडर किया ये तो आप सब जानते हैं ना ये तो दो चार महीने पुरानी बात है ज्यादा पुरानी एक एक मुख्यमंत्री ऐसे बोलता था कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं वेट लागू ना करूं ये तो ये छत्तीसगढ़ वाले बताएंगे कि दिग्विजय सिंह और ये अजीत जोगी फुंकार मार मार के कहते थे कैसे हो सकता है कि वैट लागू न हो नरेन्द्र मोदी बोलता था कि मैं कैसे छोड़ दूंगा वैट नहीं हो अभी सबकी हवा निकल गई निकल गई कि नहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दिन कहा डेट डिक्लेयर कर दिया था दिग्विजय सिंह ने कि मैं तो इसी दिन से करी दूंगा भले कुछ भी हो जाए सरकार रहे ना रहे मेरा शासन रहे ना रहे इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर सबकी हवा निकल गई क्योंकि पार्लियामेंट में रिपोर्ट आ गई वो रिपोर्ट ही आ गई कि भाई वैट लागू करेंगे तो क्या है तो आईबी ने बता दिया कि आप जिंदगी भर के लिए भूल जाइए कि आप दोबारा कभी सत्ता में आ सकेंगे बीजेपी वालों को इतना डर लगा नरेंद्र मोदी को ऑर्डर हो गया उनको ऑर्डर हो गया कि नहीं करना बस नहीं करना तो चुप बैठे तो सरकार की ताकत कितनी है वो समझ लीजिए आप उनको ये समझ में आ गया कि वेट लागू करने से तीन चार करोड़ वोट उनका चला जाएगा ये उनको समझ में आ गया कांग्रेस को समझ में आ गया कि हमारा भी वोट बैंक कम हो जाएगा वैट लागू करने से और यह दूसरे पार्टियों को भी समझ में आ गया कि हमारा भी वोट बैंक चला जाएगा सीपीएम के वित्त मंत्री की तरफ से वेट शुरू होने के लिए सबसे पहला काम शुरू हुआ था असीम दास गुप्ता वही कमेटी का चेयरमैन है वेट लगाने वाली जो कमेटी है वेट कानून बनाने वाली जो असीम दास गुप्ता है वो सीपीएम का है उसी ने सबसे पहले बोला कि मैं नहीं कर सकता मेरे स्टेट में क्योंकि हम तो पूरे ही उलट जाएंगे अगर हमने ये किया तो जितनी तेजी से यह हुआ उससे पता चलता है कि सरकार कितनी कमजोर है और अगर आप दूसरे कानून के बारे में अगर इतनी ही तेजी से जानकारी फैला सकें तो दूसरे कानून भी विड्रॉ कर लेगी सरकार ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे उनको बस ये हो जाना चाहिए कि ये वोट अब गया हमारे हाथ से कितनी भी वर्ल्ड बैंक का प्रेशर वेट के लिए तो सबसे ज्यादा प्रेशर वर्ल्ड बैंक का है ना आईएमएफ का है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का प्रेशर एक तरफ रखा रह गया और भारत की संसद ने बोल दिया कि जी हम नहीं कर सकते अभी आईएमएफ ने क्या कर लिया या वर्ल्ड बैंक ने क्या कर लिया कल को इतना ही प्रेशर डब्ल्यूटीओ के लिए हो जाए तो डब्ल्यूटीओ क्या कर लेगा या अमरीका क्या कर लेगा ये तो प्रेशर की बात है और प्रेशर बनाने का सबसे सरल तरीका है माहिती का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना वेट के बारे में जितनी तेजी से माह पिछले छह महीने में भारत में पहुंची है उतनी तेजी से माहती किसी भी कानून के बारे में पहुंच जाए वो कानून हट जाएगा इस तरह कहीं से भी पहुंच जाए तो वो आप कर लीजिए वो कर लेंगे तो ये एक एक करके और दो चार कानून जहां बदले तो बाकी बदलने के लिए दबाव तो लगातार बढ़ता जाएगा तो एक एक्सरसाइज शुरू करिए ये दस पंद्रह जिलों के कार्यकर्ताओं ने कहा मैं मानता हूं एक बीस एक जिले में छह महीने के अंदर एक सूची बन जानी चाहिए बीस पच्चीस कानून या पचास कानून या सौ कानून या पांच कानून जरूरी नहीं है कि उसमें सब कानून का नाम हो आपने मान लो दस कानून का नाम लिखा फिर लिख दिया कि ऐसे ही हजार कानून और है लेकिन दस ये है वो 10 ऐसे कानून हैं जो आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करते हो उनका तो डिस्क्रिप्शन कर दीजिए कि ये साधारण आदमी को सबसे ज्यादा तो ये परेशान करते हैं ठीक है बाकी आप सूची दे दीजिए कि हजार ऐसे और भी हैं 1500 ऐसे और भी हैं 2000 ऐसे और भी कानून हैं, बस उतना काफी है भले है दस ही आपके पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही आप कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा काम है। फिर वो बाकी जो दस है फिर पंद्रह बीस तो हो जाएंगे बहुत सारे वकील ये मैसूर के कार्यकर्ता करें ये जो शिमोगा के हैं वो करें चेन्नई वाले करें नागपुर में हो फिर आप राजकोट में करिए अहमदाबाद में करिए और इसमें ध्यान यही रखिए कि जैसे कानून जो सबसे ज्यादा साधारण आदमी को परेशान कर रहा है भले वो राशन कार्ड का है जरूरी नहीं है कि वो सेल्स टैक्स का है राशन कार्ड का, का कानून सबसे ज्यादा परेशान करता है साधारण आदमी को तो राशन कार्ड का कानून सेल्स टैक्स का व्यापारी को करता है तो सेल्स टैक्स का कॉरपोरेशन टैक्स का करता है तो लेकिन आम आदमी को ज्यादा परेशान करने वाले कानून को पहले लीजिए किसानों का ले लीजिए लैंड एक्यूजिशन एक्ट उनको सबसे ज्यादा परेशान करता है उसका ले लीजिए तो फिर इसमें कुछ बड़ा काम हो जाएगा बड़ा काम कैसे हो जाएगा कुछ वकील जब सामने आ जाएंगे उनको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो इनकी लीगल हिस्ट्री हम लोगों के सामने लाएंगे कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट की हिस्ट्री क्या है क्यों लाया इसको अंग्रेजों ने कैसे लागू किया उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था वगैरह वगैरह ये सेंट्रल एक्साइज लाया तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था क्यों लाया इसको ऐसे ऐसी बातें सामने आएगी वो बातें जब आएंगी तो वो और लोगों का खून खोलाएंगे अभी तो अपने परेशानी से तो है ही लेकिन जब उनको यह भी पता चलेगा कि इसका इतिहास भी ऐसा ही है तो और ज्यादा वो पक्का हो जाए मन में पक्का हो जाए तो फिर तो सब हो जाता है लड़ाई तो मन से शुरू होती है ना मन में पक्का हो जाए कि ये तो अब हटाने का ही है उतना ही काफी होता है सरकार को डराने के लिए उतना काफी होता है तो इतना शुरू करिए आज की चर्चा में से ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है अभी मैं छह महीने इंतजार करूंगा आप मुझे बता दीजिए कि हमने पचास कानून का बना लिया हमने सौ का बना लिया हमने पांच पुस्तक लिखिए पुस्तक लिखिए पैम्पलेट लिखिए दस पन्ने लिखिए पचास पन्ने लिखिए सौ पन्ने लिखिए लोकल भाषा में लिखिए वो बिल्कुल जरूरी नहीं है हिंदी में लिखिए, कन्नड़ में लिखिए गुजराती में लिखिए मराठी में लिखिए क्योंकि आम आदमी को बताना है समझाना है तो वो स्थानीय भाषा में ही सबसे अच्छा होगा फिर बाद में हिन्दी बिंदी हो जाएगा उसका या हिन्दी वाले कर लेंगे अपने इलाके में उत्तर प्रदेश में और इधर कानपुर वानपुर तो ऐसा कुछ करना तो इसको उतनी ही तीव्रता से करी जैसे आपने स्वदेशी विदेशी के लिए किया था अब स्वदेशी विदेशी का काफी कुछ लोगों को पता हो गया चलो अब एक नया काम शुरू किया ये कानून का भी एक बार पता करा दी देखिए आपने उठाया स्वदेशी विदेशी अब हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत संगठन है जो स्वदेशी विदेशी करने लगे कोई अच्छा कर रहा है कोई खराब कर रहा लेकिन करने लगे ना कोई स्वार्थ के लिए कर रहा है कोई परमार्थ के लिए कर रहा है लेकिन करने लगे कल को आप जब ये कानून का उठा देंगे तो ऐसे सौ संगठन और आ जाएंगे जो ये करने लगेंगे फिर तीसरा कुछ और उठा देंगे शिक्षा का उठा देंगे तो और सौ संगठन आ जाएंगे करने लगेंगे तो ऐसे कोई दिन ऐसा हो जाएगा कि पांच सात सौ संगठन यही करने लगेंगे तो फिर ताकत आपकी बहुत हो जाएगी भले वो आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से नहीं करेंगे अलग अलग नाम से करेंगे, लेकिन उनमें सूत्रबद्वता कॉन्टीन्यूटी हो जाएगी और वो कॉन्टीन्यूटी सरकार को डराने के लिए काफी होगी अच्छा ये भी यही करते हैं ये भी यही करते हैं अच्छा कर्नाटक में भी हो रहा है आंध्रा में भी हो रहा है राजस्थान में भी हो रहा है तो फिर तो आईबी वाले रोज तो रिपोर्ट देते ही है तो सरकारों को सोचना ही पड़ेगा ये टैक्सेशन के नियम भी बदल सकते हैं बहुत कुछ बदल लेकिन यह विषय अभी तक हुआ नहीं है एक मैं आपको एक छोटी बात बताऊं थोड़े दिन पहले जोगिंदर सिंह का फोन आया जो सीबीआई का डायरेक्टर रह चुका है जोगिंदर सिंह उसने कहीं से कैसेट वैसेट सुना दिल्ली में रहता उसका फोन आया तो उसने कहा कि आपकी कैसेट सुनकर पहली बार मुझे पता चला कि चौंतीस हजार ऐसे कानून है देश सीबीआई <laughs> का डायरेक्टर जिसने हिंदुस्तान में दस साल टॉप मोस्ट पोस्ट पे काम किया है वो आदमी कह रहा है कि आपकी कैसेट सुन के पता चला कि देश में चौंतीस ऐसे कानून हैं मुझे तो आज तक न किसी प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा हुई न किसी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट से चर्चा हुई न लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हुई न कोई पॉलिटिशियन से हुई कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में और उस आदमी ने ईमानदारी के साथ ये बात फिर इंडिया टुडे में कही और इंडिया टुडे ने उसका कैप्शन छापा जोगिंदर सिंह के नाम से हाँ तो अब अब जब सीबीआई डायरेक्टर की ये स्थिति है जिसके कंट्रोल में आप समझ लो कितना बड़ा तो आम आदमी की सोचो ना क्या होगा हमारे एक मित्र हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं लखनऊ में आईजी हैं थोड़े दिन पहले उनके घर मीटिंग हुई थी नाम नहीं लेता क्योंकि अभी वो सर्विसेज में है और एक दिन अकेले भी मुझे यही कह रहे थे ये इंडियन पुलिस एक्ट में आपने जो कहा कि राइट टू ऑफेंस अलेक्ट हरेक पुलिस ऑफिसर को है राइट टू डिफेंस किसी को नहीं है मैंने इसमें पंद्रह दिन सोचा मैं मानता हूं ये सही है पंद्रह दिन लगा उस आदमी को ये स्वीकार करने में कि पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस है और पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है उसने कहा कि मैंने आपको पहली बार जब यह सुना तो मैंने माना ही नहीं कि ऐसा हो सकता फिर उन्होंने सोचा सोचा सोचा सोचने के बाद वो कहता हाँ बात सही है आपकी कि पूरे कानून का निचोड़ है कि उसको राइट टू ऑफेंस है और किसी को राइट टू डिफेंस नहीं है तो मैंने कहा अब आप इसका विरोध करिए तो उन्होंने कहा वो तो तभी होगा जब मैं रिजाइन करूं क्योंकि मैं इसी एक्ट से संचालित हूं आईपीएस ऑफिसर उसी एक्ट से लेकिन उसने ईमानदारी से इतना जरूर कहा कि आपकी इस बात को मैं फैलाऊंगा जरूर ये जो यहां की ब्यूरोक्रेसी है इसमें फैलाऊंगा सेक्रेटरी से बात करूंगा मेरे नीचे जो डीआईजी है उनसे बात करूंगा आपकी कैसेट की डबिंग करूंगा उनको सुनाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा अब वो कितना करते हैं वो एक अलग बात है लेकिन वो आदमी ने ये स्वीकार किया सीबीआई का जोगिंदर सिंह ये स्वीकार करता है तो आप जान लीजिए कि इसकी जानकारी हिन्दुस्तान में दशमलव प्रतिशत लोगों को भी नहीं है कि ये कानून और नियम से हमें कोई हैरानी परेशानी होती है और यही हमको हैरान परेशान करते हैं अब जब इतनी कम जानकारी है तो फिर लड़ाई थोड़ी मुश्किल है तो उसमें पहला चरण तो यही है जनजागृति का दूसरा चरण सद्भावना बनाने का तीसरा चरण ओपिनियन बनाने का चौथा चरण सीधे लड़ाई लड़ने का तो चार चरण की ये लड़ाई है अब ओपिनियन बनाना और उसके पहले जागृति लाना दोनों के लिए आपको ये करना पड़ेगा लिस्टिंग करना आ, सूची बनाना सूची को छपाना स्थानीय भाषा में कानून की पुस्तक लिखना पेम्पलेट बनाना आठ पन्ने का दस पन्ने का बीस पन्ने का उस पर चर्चाएं हो जगह जगह लोग क्या कहते हैं लोगों की ओपिनियन वो सब जब होने लगेगा तो थोड़े दिन में आप जैसे 150 संगठन और भी आ जाएंगे तो आपकी ताकत ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी उनके साथ मिलकर कोई एक एजिटेशन शुरू हो सकता है कि भाई अब जब तक ये कानून बदलेगा नहीं हम तो जेल में ही रहेंगे चलो जेल भरो करो ऐसा कुछ होगा उससे तो संघर्ष फिर शुरू हो जाए तब तक संघर्ष की तैयारी करिए यही है समझ समझ आया हम सबको बात बैठी है दिमाग तो बात बैठ गई है तो अब यह कर लेना है अब यह मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा छह महीने बाद आपकी चिट्ठी आ जानी चाहिए भले एक पोस्ट कार्ड की हमने इतने कानून का लिस्टिंग कर लिया लिस्टिंग कर लिया इतना भर चिट्ठी आ जाए वकीलों की मदद से हो जाएगा उसमें कोई मुश्किल नहीं और हर जगह आपको ऐसे अच्छे वकील मिल ही जाएंगे जो इससे भी ज्यादा मदद करने को तैयार होंगे जैसे ही वो जानेंगे अच्छा आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं वो सामने से आएंगे हमारे पास ये है हमारे पास ये है कई वकील मिल जाएंगे अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो आपको पूरा हिस्ट्री बता देंगे एक एक कानून का और वो भी समझा देंगे फिर वही आपके साथ स्पोक्समैन भी हो जाएंगे उन्हीं के भाषण आप करा सकते हैं जगह जगह फिर और ज्यादा ऑथेंटिसिटी आ जाएगी फिर उसमें कि देखो एक वकील बोलता है ये जज बोलता है ये ये बोलता है सिर्फ हम नहीं बोलते बाकी भी लोग बोलते हैं तो ये अच्छा होगा हाँ देखिए जिले स्तर पे मैंने इसलिए कहा कि आप जो ज्यादा फंक्शनल हो सकते हैं वो अपने जिले में ही हो सकते हैं इससे ज्यादा फंक्शनल आप नहीं हो पाएंगे प्रदेश का मैं कहता तो बोझा ज्यादा होता आपके ऊपर तो जिले का इसलिए कहा हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है कोई जिले ऐसे हैं जहां कोर्ट भी है जैसे ये इलाहाबाद वाले इनके पास हाई कोर्ट की सुविधा है ये जबलपुर से आए हैं जबलपुर वालों को शायद हाई कोर्ट की सुविधा है इसी तरह से राजकोट में तो शायद नहीं होगा लेकिन अहमदाबाद वालों को हाईकोर्ट की सुविधा है इसी तरह से चेन्नई वालों को हाईकोर्ट की सुविधा है बेंगलोर वालों को हाईकोर्ट की, की तो जहां पर हाईकोर्ट की सुविधा है तो ये तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे लेकिन जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तो छोटा ही कर पाएंगे तो मैंने सबसे छोटा मान के कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हम शुरू करें बढ़ता है वो आगे तक चला जाए लेकिन एक जिले स्तर पे ही शुरू हो एक्सरसाइज तो उसमें से फिर बड़ा बड़ा होता चले तो आप किसी भी एक वकील से बात करें और लिस्टिंग बनाने में आपकी मदद कर दें और अपने बीच में ही कोई वकील हो सकते हैं जो अपने कार्यकर्ता भी हैं तो और जल्दी हो जाएगा हाँ पुलिस वाले भी होंगे जो लूट खसोट कर रहा है लेकिन उन कानूनों से परेशान वो भी है वो कैसे परेशान है मैं बताता हूं उसकी प्रैक्टिस में उसको बहुत परेशानी है क्योंकि कानून कॉम्प्लिकेटेड है तो वकील को समझने में भी बहुत समय लगता है तो उसका हिसाब ये है कि मैं जितनी देर में 10 केस निपटाता उतनी देर में एक ही केस निपटा पाता हूं वो ये कहता है कि ये कानून थोड़ा सिंप्लीफाई होता तो मेरे लिए भी जज के सामने बहस करना सिंप्लीफाई होता एक एक कानून के आधार पर जो मुकदमा लड़ना पड़ता है किसी वकील को उसको बहुत तैयारी करनी पड़ती है वो उससे परेशान है सबकी परेशानियां अलग अलग हैं वकील को इससे कोई परेशानी नहीं है कि आपको कष्ट होता है या दुख होता उसको परेशानी ये है कि कानून का कॉम्प्लीकेशन जो है अदालत में उसकी एफिशिएंसी को कम करता है और वो एफिशियंसी ऐसे कम होती है कि एक ही कानून ले लो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट उसी की पूरी किताब पढ़ लो तो अच्छे अच्छे वकील कहते हैं कि 40 साल से हम ये प्रैक्टिस करते हैं लेकिन समझता नहीं है अभी भी ये इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है सेंट्रल एक्साइज एक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके कॉम्प्लिकेशन से वकील परेशान है वो भी चाहता है कि ये बदलना चाहिए जजेस परेशान है इस बात से कि इसमें सत्य की गुंजाइश नहीं है अगर कोई ईमानदार जज है वो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप है बहस है कुबहस है उसी में सब उलझ के रह जाता है तो जज भी परेशान है वकील भी परेशान है आम आदमी भी परेशान है परेशानियों के कारण सबके अलग अलग है लेकिन वो एक ही काम से तीनों परेशान हैं। वो हट जाए वो तीनों चाहते हैं अलग अलग उद्देश्य से भले चाहते हैं अंग्रेज भारत से चले जाएं ये बिरला भी चाहता था अंग्रेज भारत से चले जाए गांधी जी भी चाहते थे और अंग्रेज भारत से चले जाए वो किसान भी चाहता था लेकिन चाहना तीनों की अलग अलग है बिरला जी ये चाहते थे कि अंग्रेज भागेंगे तो ये मार्केट मेरे कब्जे में आएगा किसान ये चाहता था कि अंग्रेज जाएंगे तो लैंड रेवेन्यू कुछ कम हो जाएगा और गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज जाएंगे तो स्वराज आ जा जाएगा चाहना तीनों की है कि अंग्रेज भाग जाएं लेकिन कारण तीनों के अलग अलग हैं एक एक कारण से चाहता है दूसरा दूसरे से तीसरा तो भले हमारे देश में भी ये कानून हटाने के लिए कारण अलग अलग होंगे वकीलों के अलग कारण होंगे जजों के अलग हो सकते हैं सामान्य आदमी के अलग होंगे हमारे लेकिन नफरत सबको उन कानूनों से है पुलिस वाले वो कानून से कोई बहुत खुश है ऐसा नहीं है वो कहते हैं यही इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर हम सब और भी बुरे नौकर हैं अंग्रेजों के नौकर जो थे उससे भी ज्यादा बुरे आज हम हैं तो उनको भी परेशानी है हमको भी परेशानी कानून का इंटरप्रिटेशन करने वाले को भी है और न्याय देने वाले को भी है सब तो परेशान है तो अगर परेशानी सबकी एक ही काम कारण से है माने एक ही कानून से है तो वो बदलना आसान हो जाएगा भले उसमें उनके अलग अलग हिसाब से वो कैलकुलेशन करेंगे वो तो सभी लोग करते अलग अलग हिसाब के कैलकुलेशन से ही लोग आते हैं